ब्रह्म विज्ञान केंद्र केन्द्र कला शासन के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज जी के संस्मरण से संस्थापित यह अध्यात्म विद्याभवन मुंबई में नित्य प्रातः श्राध्याय प्रवचन कार्यक्रम चल रहा है और विशेष कार्यक्रम है श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ जिसका आज समापन होगा श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में कल सायकाल सत्र में अष्टादश अध्याय में से उन्तालीस श्लोक तक हो गया चालीस श्लोक चलेगा अभी समस्त गीता शास्त्र का सार इसी अष्टादश अध्याय में सार वेद का तात्पर्य भी है अभी यज्ञ दान तपादि सब सात्विक राजस्व तामस सा कर्ता आदि सब कर्ता कर्म तप आदि सौ सात्विक तामस वेद से तीन तीन प्रकार कहे गए पूरा प्रकरण उपसहारा करने के लिए शुलूक हो न तदस्ति पृथिव्या तदस्ति पृथिव्या दिवी दुवा दिवी दुवा पुनः सत्व प्रकृति जैर्मुक्त सत्व प्रकृति जैर्मुख यदि भी श्याभिगुण यदि श्यार्गुण न तदस्थि पृथिव्या जुक्त दिवेश त्रिवे पृथिव्या देवी दुवा सत्त न तत्समस्थ प्रकृतिजैर्मु य्रिविगुण प्रकृति मुक्त कोई पदाथ पृथिव्या दिव दुवा पृथ्वी में अंतरिक्ष में स्वर्ग में देवी सुव स्व ये तीन कह देने से चौदह भुवन विश्व आ जाते हैं भू कह पृथ्वी कहने से सात पाताल पाता के अंदर आ गए, और स्वर्ग कहने से स्व महजन तप सत्य पांच आ जाते हैं और अंतरिक्ष है एक हो गया पृथ्वी इसे मिलकर के सारे ब्रह्मांड में न तदस्थि सत्वम ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं प्राणी हो अथवा जड़ हो चेतना जड़ कुछ भी पदार्थ हो प्रकृति जी त्रिवि गुण ही प्रकृति जे जी मुक्तम सत्व रजतम तीन गुण माया त्रिगुणात्मिका है माया के जितने कार्य से त्रिगुणात्मक है माया प्रकृति है। मायाम तो प्रकृति विद्यान तो प्रकृति जय कहा था माया जन्य प्रकृति जन्य माया तेनु गुना। तेनु गुना से उत्पन्न तीनों गुण तीनों गुणों से रहित कोई भी पदार्थ जड़ चेतन कुछ भी नहीं शुद्ध तो चेतन एक ही है बाकी जितने सोचिदाभा को लेकर के अंतगुण को लेकर के अंतगण में चेतन का प्रतिम्ब दिखता है और चेतन जैसे लगता है उसको लेकर चेतन चेतन कहते हैं वो तो सब जड़ के अंतर्गत तो माया के कार्य में सब आ गई, शुद्ध चिन्ह मात्र एक छोड़ करके जितने पदार्थ है जड़ चेतनों से प्रसिद्ध है कोई भी ऐसा नहीं तीनों गुण से रहित हो सब त्रिगुणात्मक है इसलिए एक दृग चेतन अपने स्वरूप है जिसको क्षेत्र ज्ञान रूप से कहा गया त्रयोदशोध्या में जिसको भगवान ने स्पष्ट कर दिया क्षेत्र ज्ञान चाप इमाम विद्धि सर्व क्षेत्र और ये भी कह दिया हम अपना गुड़ा के सर्वभूपता सबके तो। में मैं आत्म एक हूँ सात्विक ज्ञान में कह दिया सारे भिन्न भिन्न भूतों में एक तत्व को जो देखता है जिस ज्ञान से ये सात्विक ज्ञान है उससे अतिरिक्त जितने पदार्थ सब त्रिगुणात्मिका है त्रिगुणात्मक सब ही ऐसे कोई पदार्थ नहीं जो त्रिगुण तीन से रही हो स्लोगो बोलो न तदस्ति पृथिव्यांग देवेश पुनः सत्व प्रकृति जैमुक्त यदि अभी संसार जितने त्रिगुणात्मक बता दिया वो सब अविद्या से कल्पित है सारा संसार अविद्या के साथ जो अनर्थ मूल है, अनथ है वो असंसार रूप वृक्ष उद्धव मूल मध सका दिया आगे भगवान ने कहा असंग सत्र ने दृढ़ ने चित्ता छेदन करने के बाद ततः तद पद परिमार्गितव्यम तथा पदम परिमार तत्परि परमात्मा के स्वरूप का अन्वेषण करे सारा संसार यदि त्रिगुणात्मक हो गया माया भी त्रिगुणात्मक है फिर उसकी निवृत्ति कैसे होगी निवृत्ति कैसे कहने के लिए और गीता शास्त्र का उपसारण करना है सारे वेद का तात्पर्य इतने में है जो गीता शास्त्र में कहा गया इसका उपसारण करने के लिए जो मुमुक्षु मुख्य चाहता है उसको क्या करना है इसलिए क्रम से बताते हैं भगवान ब्राह्मण क्षत्रिय अभिशां ब्राह्मण क्षत्रि विषा क्षुद्राण पर शुद्राण पर कर्मा प्रभक्ता कर्मा पर विमुक्ता स्वभाव प्रभवर्गुण स्वभाव प्रभवर्गुण ब्राह्मण क्षत्रि विषा शूद्राण तप कर्मा प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुण ब्राह्मण क्षत्रिय विषाण शुद्रण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार वर्ण है उनके कर्म स्वभाव प्रभवेर गुण प्रविभक्तानि प्रत्येक का गुण कर्म स्वभावजन्य गुण से कर्म विभक्त है स्वभाव तो माया है माया जन्य गुण से प्रव्य करते करते और स्वभाव उनका ब्राह्मण स्वभाव है उस स्वभाव प्रभव ऐसा प्रभाव का था कारण स्वभाव है कारण जिसका सत्वगुण के कारण ब्राह्मण का स्वभाव होता है कर्म होता है सत्गुण उसका स्वभाव ब्राह्मण का उसके कारण उसका कर्म विभक्त है कर्म कहा गया क्षत्रिय स्वभाव है सत्वगुण कम रजगुण है मुख्य सत्व गौण रूप से रहेगा रजगुण अधिक रही रहेगा वह प्रभाव कारण है कर्म का है का जो कर्म, कर्म कहेंगे वैश्य स्वभाव ते तमोगुण कम रजगुण अधिक क्षत्रिय में भी रजगुण अधिक वैश्य में भी रजगुण अधिक है किन्तु क्षत्र में रजोगुण के बाद सत्वगुण है तमुण और कम है किन्दु वैश्य में रजोगुण के बाद तमोगुण उसके बाद सत्वगुण है ये थोड़ा गुण में तारतम्य है। ऐसे व्यतिक्रम भी होता है ब्राह्मण में कोई तामसी राज्य से होते हैं, क्षत्र में कोई सात्विक को होता है तामसी हो सता तम भी कोई सात्विक हो जाएगा प्रायश अति को लेकर के भगवान इसे कहते हैं तम गौ रूप से और रजगुण अधिक भविष्य में शूद्र में तमगुण अधिक रजगुण गौण है ऐसा सत्गुण तो और कम होगा इससे उनके सब अलग अलग कर्म विभक्त है ये कर्म विभक्त कहते क्यों आगे समय बताएंगे कर्म अलग अलग, अलग बताएंगे और उससे किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करना सब प्राप्त कर सकते ये नहीं किस ब्राह्मण से प्राप्त शीघ्र कर लेगा कोई नहीं प्राप्त करेगा यह अर्था नहीं किस प्रकार अपने वर्णाश्र धर्म पालन करके सब परब्रह्म को प्राप्त कर सकते ये भगवान कहने के लिए प्रारंभ करते हैं उनका गुण बता पहले गुण बताएंगे श्लोक बोलो ब्राह्मण क्षत्रिय स्वभाव तभ भैर्ण उनके स्वभाव के अनुसार अभी ब्राह्मण का गुण कहते हैं क्या गुण ये स्वभाव से इन गुण होता है होना चाहिए ये क्या क्या कर्म कहते हैं समो दमस्तप शौचंग समो दमस्तप शौचंग शांतिर जब ज्ञानं ज्ञानं ज्ञान विज्ञान्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम् ज्ञानं समागवे चस्ति्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् स्वभाज यह तो बहुत पहले से प्रसिद्ध है अंतकण उपम दमन इंद्र का दमन ये चाहिए इंद्र और मन की एकाग्रता सबसे बड़ा तप है। आगे तप शारीर वाची तब मनस तब तीन प्रकार तबक उसे फेद बता बताया फेद साग राजव ता शौच शु अंदर सुची बाहर शुची बाहर शरीर के सरल पवित्र हो अंदर अंत कोण शुद्ध हो माया भी सठता छोड़ करके ये भी आवश्यक प्रारंभ से लेकर अंतिम तक ये साधन है सौच शांति क्षमा सहनशीलता और आर्ज सरलता व्यवहार में बिल्कुल सरलता व क्रटेडा में सीधा सीधा साफ साफ सरल मार्ग सीधा सरल मार्ग संचय होता है सरल से सीधा बोले तो कम से शब्द कम शब्द से हो जाएगा और यदि उसको नहीं बताकर कुछ करना चाहते तो बहुत इधर उधर शब्द प्रयोग करना पड़ेगा सुनने वाले भी समझ नहीं पाएगा बोलने वाले बहुत बोलेगा उसमें झूठ बोलना पड़ेगा और सरल मार्ग में बोलना है तो एकदम संक्षेपित से बोल दिया साफ उतर हो जाएगा आगे पूछने वाले को भी चिंता नहीं पूछेगा नहीं और सरल मार्ग परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आर्ज ऋजित्व सरल मार्ग सत्य मार्ग क्योंकि परमात्मा का स्वरूप ही सत्य है, परमात्मा सुलभ सर्वत्र सर्वत्र सुलभ है कोई पदार्थ परमात्मा छोड़कर नहीं जो सर्वत्र मिले माया का कार्य है तो भी वो परिचिन्न है किन्तु परब्रह्म अपरिचित नहीं, सर्वत्र सर्वदा विद्यमान यशा सर्वत्र सर्वदा चतुर्षोगी भागवत में विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा एतावद जिज्ञासन तत्व जिज्ञासनात्म न अन्वय व्यतिरिकाभ्या सर्वदा जो सर्वत्र हो सर्वदा हो उसको जानना है सर्वत्र है सब में सर्वदा सबकाल में वही आत्मतत्व तो है उसको जानने के लिए कहते तो सुलभ तो है ब्रह्म वो सरल है सत्य तो है उसको प्राप्त करने के लिए मार्ग भी सत्य है आर्ज सरलता है बताएंगे भी। ज्ञानम विज्ञानम ज्ञान है शास्त्र का ज्ञान और विज्ञान है अनुभव आस्तिक आस्तिक है श्रद्धालुता गुरु वेदांत वाक्य में विश्वास और श्रद्धा है और आस्तिक अति परलोकमित बुद्धि शास्त्र में सत्य तो बुद्धि जो आस्तिक होते हैं नास्तिक नास्तिका है वेद निंदा कहा वेद की निंदा करने वाले नास्तिक है आस्तिक के वेद में श्रद्धालु विश्वास है आस्तिक कर्म ब्राह्मण जाति का कर्म स्वभाव जम अपने स्वभाव के कारण ऐसे कर्मों उनका उनके लिए कहा गया इसी प्रकार आगे कहेंगे क्षत्रिय स्वभाव क्षत्रिय स्वभाव से जात कर्म श्लोकों तो बोलो समोदम शातिरा जवमे ज्ञान विज्ञान्य ब्रह्म कर्म सला वज शौर्य तेजोधतिद्राक्ष शौर्य तेजोधतिद्राक्ष युद्धे चाप्य पलायन युद्ध चाप्य पलायन भावस्चा दानमीश्वर भाव दानमी भाव छत्र कर्म स्वभाव छत्र कर्म स्वभाव सौरंते ज्योतिर्दाक्षम युद्धे चापन दानमीश्वर भाव छम स्वभाज शौर्य धूरता वीरता तेज प्रगल्भ कोई कार्य करने के लिए आगे बढ़कर करने के लिए नीचे दबा नहीं रहेगा धृत्य धैर्य देह धारण करके इंद्र धारण करके रहना दाक्ष्य दक्षता दक्ष स्वभाव दाक्ष्य जब कार्य उत्पन्न है शीघ्र ही ठीक थे निर्णय करे प्रभु हो जाएगा के बाद में क्या है मैं भूल गया हेरा गया ऐसा नहीं प्राप्त हो तो शीघ्र ही अपने कर्तव्य समझकर कर कर लेना ये, ये दक्षता युद्ध चाह युद्ध में पीछे हट जाना नहीं परामुख नहीं होना युद्ध करके आगे जीत लेने पर तो लाज्य प्राप्त मर जाए तो स्वर्ग प्राप्ति क्षत्र का स्वभाव हार जीते सोचना नहीं है युद्ध करना है युद्ध धर्म है देश रक्षा अच्छा के लिए क्षत्रिय का धर्म है और दानम दान भी स्वभाव है स्वभाव से उत्पन्न ईश्वर भाव से ऐश्वर्य शासन करने का स्वभाव और ऐसे ऐश्वर्य ऐश्वर्य स्वभाव है क्षत्रिय कर्म है स्वभावजम वहीं स्वभाव से क्षत्र में राजोगुणी के सत्य गुण उसके बाद आगे वैश्य के कहेंगे श्लोक बोलो सौरंग तेजो नृत्य दाक्षाप्य पलायन दानमी सर भावच कर्म स्वभाव कृषि गौरक्ष वाणिज्य कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्यकर्म स्वभावज वैश्य कर्म स्वभाव परिचरत्मक कर्म परिचर्यात्मकं कर्म क्षूद्रैपज शूद्रस्वज कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्यकर्म स्वभाव्यामक कर्म शुद्राज कृषि कर्म, कर्म गोपाल गोरक्षा और वाणिज्य ये है वैश्य कर्म स्वभाव से और क्षूद्रैप कर्म परिचात्मक सेवा शिष्य स्वभाव शुद्र का कर्म स्वभाव से कर्म है ये अलग अलग कर्म बता दिया अब इसका प्रयोजन आगे बताएंगे स्वर्ग को बोलो किसी वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम आत्मकं कर्म शुद्धापी स्वभावजम स्वभाव से जो जो कर्म कहे गए वो तो कर्म ठीक ठीक करता है तो स्वर्ग प्राप्ति फल है किंतु यदि निष्काम होकर करता है परमात्मा को अर्पण करके वही कर्म परमात्मा प्राप्ति का साधन हो जाता है जितने शास्त्र शास्त्रीत कर्म करने पर ठीक ठीक करने पर फल प्राप्त होता है स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होती है किंतु वही कर्म यदि फल निरपेक्ष होकर के परमात्मा को अर्पण करके कोई करता है सम्यक अनुसार करता है कर्तव्य बुद्धिया आत्ती बुद्धि से पूजा के हिसाब से यज्ञ अर्थात कर्मो न्यत्रोको एवं कर्म, न्यत्र, कर्म बंधन यज्ञ के लिए जो कर्म यज्ञ वही विष्णु हो परमात्मा के लिए जो कर्म उससे भिन्न कर्म बंधन का कारण परमात्मा को अर्पण करके जो कर्म किया जाता है वो कर्म मुख्य का कारण अंतगुण शुद्धि ज्ञान प्राप्ति के द्वारा अभी इसका यही कहेंगे जो जो कर्म कहेगे ब्राह्मणों क्षत्र वैश्व शूद्रों का अपने वर्णाश्रम भीतर भी तो कर्म करने से स्वर्ग प्राप्ति तो होती है और यदि फलईशा निर पीछे हो तो परमात्मा प्राप्ति का साधन है स्वे स्वे कर्मण्यभिरत स्वे स्व कर्मण्य संसिद्धिं लभते नर संसि लभते नर स्वकर्म निरता सिद्धि स्वर्मा यथा विन्दति तिणु यहांती तिणु से से कर्म विरता संसिधि लर स्वर्म निरता स्वे स्वे कर्मणि अपने अपने कर्म में जैसे जैसे जिनका जो अवर्ण का कर्म बताया उसी कर्म में अविरतः हो। तत्पर होकर जो अनुष्ठान करता है कर्तव्य बुद्धिया शास्त्र में कहा गया ये ईश्वर की आज्ञा है श्रुति स्मृति ममे आज्ञा वेद में विधान किया गया है? मेरा कर्तव्य है क्यों करना क्यों विधान किया गया है नहीं विधान क्या है करना है किस उद्देश्य से कुछ नहीं ये विधान किया गया और मेरे कर्तव्य करना है ऐसे जो करता है तो स्वय स्वे, स्वे कर्म ने अविरत तत्पर हो करके श्रद्धापुर को करता है संसिद्धि लवते सम्यक सिद्धि संसिधि सम्यक सिद्धि का तो चमत्कार दिखाना नहीं और सम्यक सिद्धि नहीं सिद्धि चमत्कार तो बड़े स्वल्प के लिए अनर्थ उसे होता है कुछ चमत्कार देखाकर लोगों को ठगना है वो अनर्थ होता है उसे महत्व बुद्धि नहीं करनी चाहिए ऐसे जो चमत्कार महत्व बुद्धि करते हैं इससे चमत्कारी वाले ऐसे ठगे जाते हैं स्वयं भी अनर्थ को प्राप्त करते हैं यहां संस्थि क्या है अपने कर्म अनुष्ठान करने से अंत गुण शुद्ध होता है पाप का अक्षय धर्म न धर्म से पाप निवृत्त होने पर अशुद्धिक्षण होने पर शरीर इंद्र में योग्यता आती ज्ञान और निष्ठा के लिए अंतकरण शुद्धि होती शरीर इंद्र में योग्यता तभी वेदांत सत्संग श्रवण करने की इच्छा होगी आलस्य नहीं होगा मन में परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होगी विवेक की जागृति विवेक होगा जो शुद्ध नहीं होता तो विवेक नहीं होता है बहिर्मुख प्रवृत्त होकर के अपने खुश रहते हैं बहिर्मुख खा, खाते पीते रहते समय बस उसमें खुश है कोई कुछ पी करके गिरा गिरा है उसमें वो खुश है और तो मनसा समाप्त होने के बाद फिर दूसरे बार पीने के तभी से प्यार हो जाएगा उसमें इस प्रकार अपने अपने स्थिति में सब खुश रहते हैं उसका चेष्टा मानते हैं किन्तु जब शरीर इंद्र में विवेक अंतगुण शुद्ध होता है तभी तो विवेक होता है वास्तव क्या थी कि क्या हमारा लक्ष्य है परमात्मा स्वरूप क्या है मैं कौन हूं इसके सारे समाप्त आदि कहां जाना इसे विवेक होने पर जिज्ञासा होती सत्संग सुनने की इच्छा होती तब ज्ञान इच्छा की योग्यता आती है यही से संसिधि अंतगुण शुद्ध होने पर ज्ञान निष्ठा की योग्यता योग्यता आ जाने पर फिर सवण मनन जिज्ञासा होने पर जहां व्यास जी का तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तमे तम वेदानुवचन ब्राह्मणा विविध्य सन्ती यज्ञ न दान न तपे यज्ञ दान तपे विविध सा जिज्ञासा क्या साधन साधन चतुष होने पर व्यास जी का तथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जिज्ञासा यदि है जानने की इच्छा जैसे बुभुक्षा भोजन करने की इच्छा है भूख लगने पर भोजन करने की इच्छा है भोजन नहीं मिली जितने करोड़ रुपया मिल जाए तो क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती, होती। फिर एक रुपया मिल गया तो रख लो फिर भोजन चाहिए और कुछ मिल जाए संगीत सुना दिया कुछ रूप देखना देख लो जो वो कर लो सब ठीक है किंतु भोजन उसके बाद चाहिए क्षुधा के भोजन के बिना क्षुधानिवृत्ति नहीं होती इसी प्रकार जिज्ञासा यदि है परमात्मा को जानने की इच्छा क्या मिलने से जिज्ञासा क्या निवृत्ति हो जाएगी भोजन मिलने से <laughs> जिज्ञासा परमात्मा जबकि प्राप्ति जानने की इच्छा है जानने की इच्छा है तो भोजन धन संपत्ति कुछ मिल जाए तो निवृत्ति नहीं होगी किससे निवृत्ति होगी ज्ञान से जानने की चाह तो ज्ञान चाहिए ज्ञान के बिना यदि कोई तृप्त हो गया छोड़ दिया उसकी जिज्ञासा ही नहीं हुई जिसकी जिज्ञासा नहीं थोड़ा सुनकर सुन लिया थोड़े समय छोड़ देता है क्यों कारण क्या है जिज्ञासा नहीं हुई भूख नहीं लगी और खाने के सो बैठ गए और खाने के पहले चल जाता है क्यूदा खाने की इच्छा नहीं तो बैठ कर क्या रहना चलो और खाया तो थोड़े के खाया नहीं खाए करके उठे हो जाए चलो और जिसकी क्षुधा है थोड़े खाकर उठ जाएगा आधा खाकर उठेगा पूरा खाने उठेगा अब पूरा खाने तो प्रति इसी प्रकार जिज्ञासा जिसकी नहीं हुई वो सत्संग पूरा नहीं सुन पाता है और सदा नहीं होती है शास्त्र सा, श्रवण करने वाले पढ़ने वाले पूरा नहीं पढ़ पाते हैं भले ही साधु हो शास्त्र प्रारंभ करते अध्ययन थोड़ा अध्ययन करने के बाद भागते वृंदाने भागवत पढ़ेंगे व्याकरण न्याय मीमांशा वेदांत पढ़ने पर बहुत पढ़ने के बाद वेदांत के प्रवचन करने पर लोग कम आते हैं अघु पढ़े नहीं पढ़े भागते भागवत तो वृंदावन भागवत तो पढ़ते और भागवत तो कथा करना शुरू कर लिया फिर आगे भागवत भी पूरा नहीं पढ़ करके कथा वाले पुस्तक ही बड़े कथाकारों का पुस्तक सब है उसको पढ़ कर कथा करते हैं। तो उसे लाभ ज्यादा होता है जिज्ञासा हो तो कथा में लग जाएगा ज्ञान के बिना वेदांत श्रवण के बिना जो जिज्ञास हुए साधु हो गृह हो जिज्ञासा आने पर जो तो ज्ञान नहीं होता उसके पीछे पड़ते हैं ऐसे राजा महाराज भी घर छोड़कर के जंगल जाते थे अर तपा करते थे अभी वैसे ही करोड़पति तो छोड़ करके जाए ऐसे ही जाना जा, जाते है रहते हैं छोटे कमरा मिल गया कहीं भी किस प्रकार हो गया ऐसे कहा वेदांत श्रवण करे साधना भजन करे ऐसे करते हैं बहुत लोग तीर्थस्थान में यह तीर्थ स्थान में भी बहुत स्थान में जागा कीमत तो बहुत बढ़ गया वहां बहुत लोग सब गंगा तट पर रहना चाहते है मकान तो रुपया जिनके पास बना देते रहे नहीं रहे वहां कीमत तो बहुत हो गया बातें बताते हैं तो भी लोग छोड़कर जाते हैं तपस्या करते हैं जी जिज्ञासा जिसकी जानने की इच्छा जो ज्ञान से पूरा होता है इसे जिज्ञासा हो जाती है ये सिद्धि सम्यक सिद्धि अपने अपने कर्म करने पर ज्ञान निष्ठा की योग्यता सिद्धि जिज्ञासा होती वास्तव तो जिज्ञासा होने से अवश्य ज्ञान की प्राप्ति होगी उसी मार्ग में चलेगा ज्ञान जब तक तो प्राप्ति नहीं होती तो जिज्ञासा की निवृत्ति नहीं होगी यही वास्तव तो जिज्ञासा यही से जिज्ञासा हो जाए ईश्वरानुग्रह तेसा पुंसा मद्वे महाभय कृता द्वित्राणा में यदि जाए थे ईश्वर के अनुग्रह से ही अद्वित वासना इच्छा होती है जिज्ञासा महाभय संसार वैश्वर क्या करने वाले दो या तीन ही होते हजार हजार कितने में सहस ये सिद्धि को प्राप्त करते हैं स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विन्दती अपने कर्म में लगते रहे कि संसिधि में न रव और संस ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त होने पर अपने कर्म में नितराम रत रहते कर्म करते करते सिद्धि को किस प्र, जिस प्रकार प्राप्त करते मैं कहूता हूँ सुनो भगवान कहते श्लो को बोलो स्वय का निरता सिद्धि यथा बिंदु तिणो येन येन सर्वमिदं सर्वमिदं य प्रवृत्तिर्भूतावृत्तिर्भूतानिदीद तम्यर्च्य स्वकम तम्यर्च्य सिद्धि विंदतीनव सिद्धि विंदतीनविर्मूता एना सिद्धिं मानवः भूतानां प्रवृत्ति इदं द्य सिंध यूतावृति येन इद सकण्यच्य मनविधि भूतानां प्रवृत्ति सारे की भूतत्ति यत भूताना प्रभृति जहां से भूत भूत उत्पत्ति बूतम स्थिति बृहत चेष्टा होती प्रभृति होती भूतमें प्रभृति वही परब्रह्म, ईश्वर से ही, उसकी सत्ता से सौम्य प्रभृति से ही उत्पत्ति यद तथा सारे व्यापक स्व्याप्त मैं तथम सर्व जगद अभ्य मूर्तिना जिस परमात्मा ने सब कुछ व्याप्त है सर्वतर्म सबके अंदर वारे जिससे सारे प्रभुतों की उत्पत्ति भूत में चेष्टा भी प्रभुति होती है जिससे सारा ब्रह्मांड व्याप्त है तम अभ्यर्च उसकी पूजा करके उसकी पूजा कैसे करना स्वकर्मणा पूजा अन्य सामग्री से पूजा करने से परमात्मा त्रिप्त नहीं अपने कर्म जो शास्त्र विहित तो कर्म अपने कर्तव्य उसको ठीक ठीक करने पर परमात्मा की पूजा हो जाती है सकर्मणा तम अभ्यर्च मानव सिद्धि तो विन्नति तब ही मानव पूजा करने से ज्ञान निष्ठा योग्यता को प्राप्त करता है ये सिद्धि ये चमत्कार नहीं सिद्धि ज्ञान निष्ठा की योग्यता जिज्ञासा योग्यता अपना जो विहित तो कर्म अपने कर्म इसे इस पूजा जिसको भगवान भाष्यकार श्लोक बताया वेदो नित्यम बोलो वेदो नित्यम नि तदुदीत कर्म स्वनुषता मपसी काज्यता आपो घूता दो सुख दोषो सं मात्मे्य निज जूर्ण विन गम्यता साधन पंचग में भगवान भाष्यकार ने कहा आचार्य पाद ने वेदो नित्यम अधीयता वेद वेद के अनुसार शास्त्र सौ रोज पढ़े ये शास्त्र पढ़ना श्रवण करना भी बड़ा सत्संग तदुदीतम कर्म स्व अनुष्ठियतम शास्त्र में विहित तो जो कर्म पढ़ करके ख्याल नहीं पढ़ना सुनना उसके बाद जैसे कहा गया इसे अनुष्ठान करें जैसे विधान किया इसे अपने दिमाग नहीं लगाए शास्त्र में क्या कहा गया कि हमेशा करेंगे क्या हो जाते हैं हमें करेंगे ये बुद्धि वहां नहीं लगाने जैसे शास्त्र में कहा गया वैसे करना अलौकिक कर, जो अदृष्ट है धर्म के विषय में प्रत्यक्ष वस्तु देखने पर यह मीठा है ये कटा है सात्र की आवश्यकता नहीं कोई चीज खाने पर मीठा लेता है कोई कटा लेता है उसके लिए पढ़ना पड़ता है शास्त्र नहीं पढ़े तो गुड़ो खाएंगे तो मीठा लगेगा लींबू पेने से कटा लगेगा ये शास्त्र नहीं पड़ने पर उसके शास्त्र की आवश्यकता नहीं प्रत्यक्ष है किन्तु धर्माधर्म के अपने आप को प्रत्यक्षास्त्र ही प्रमाण है शोधनालक्षण और धर्म विधि वेद वाक्य ही धर्म के, ही ही। ही के लिए प्रमाण है जैसे शास्त्र में कहा गया इसे सदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयता शास्त्र भी तो कर्म करो उससे क्या लाभ है तेने सस् विधियता अपचित उससे ईश्वर की पूजा हो जाती है पूजा करो शास्त्र भी तो कर्म करके ईश्वर की, की पूजा कर्म ही ईश्वर की पूजा न उसी का अपने सात्री त कर्म से ही ईश्वर की पूजा फिर कामे मित्य माँ के कहा कहते सकर्मणा तम अभ्यर्चा अपने कर्म से इस ईश्वर की परमात्मा की पूजा करके सिद्धि योग्यता को जिज्ञासु को प्राप्त करता है मानव श्लोक बोलो भूतान सकर्म सिद्धि मानव भविष्य में कर्म करने के लिए जैसे जिसके लिए कहा गया वो कर्म उसके लिए यहाँ तो सब भक्त तो नहीं कहा गया क्या संक्षेप से कहा गया मनुष्य मत्यादि में सब कई जाति के लिए कर्म बता गया श्रेयान स्वधर्म विगुण श्रेयान स्वधर्मो विगुण आगिए। आगिए। पर धर्म स्वनुषिता पर धर्म स्वनुषिता स्वभानयत कर्म स्वभावत कर्म कुरन्ना किलबिषम कुरन्ना किलबिषम से यान स्वधर्म विगुणा परधर्मात्नुष्ठिता कर्म विषम विगुण भी स्वधर्म स्विष्ठिता परधर्मात् सेयान अपने धर्म करते समय कोई गुण नहीं हुआ अंगो अनुसार नहीं हो पाया दूसरे धर्म अच्छी तरह से अनुसार कर पाएंगे अपना धर्म पूरा पूरा ठीक नहीं हो पाएगा कुछ कम कमती रह जाएगी कि दूसरे धर्म करेंगे तो हम अच्छा कर सकते हैं तो अभी क्या करना चाहिए अपना धर्म करना चाहिए या परधर्म करना चाहिए भगवान कहते स्वधर्म विगुण से यार पर धर्म अच्छी तरह से अनुष्ठान कर पाएंगे तो भी उसके विषय अपना धर्म प्रशस्त रहे अपना धर्म पूरा पूरा नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा तो भी कुछ भी तो होगा जो भी होता इतनी भी पर्याप्त है अच्छा कर सकते करके दूसरे धर्म से या नहीं अपने धर्म से या नहीं स्वभाव नियतम कर्म अपने स्वभाव से निश्चित जो कर्म शास्त्र में भीत है ऐसे कर्म करने पर किसा न अपन पाप को प्राप्त नहीं करता है जिसका जो स्वभाव से जो कर्म वो कर्म करेगा उसका पाप नहीं होता है अर्थात जो शास्त्र भीत नहीं अन्य धर्म का कर्म करेगा तो साक उल्लंघन कर अन्य कर्म कर गया तो क्या होगा पाप, पाप लगेगा जैसे जहां विधान किया गया ऐसे करना है उल्लंघन करके करेगा हम करेंगे क्या हो जाता है तो पाप होगा सपने तो स्वभाव नियत कर्म करते हुए पाप को प्राप्त नहीं करता है अर्थात स्वभाव को अतिक्रम करके अन्य कर्म करेगा तो अवश्य ही पाप को प्राप्त प्राप्त करेगा जैसे कहा कोई स्वभाव से पाप नहीं होता है कि दिष्टा दे दिया कुछ फल में बस पदार्थ में कीड़े होते हैं कोई फल ऐसे विषाकत फल है उसको कोई खाएगा तो मर जाएगा वो फल में भी कहीं कीड़े होते हैं वो कीड़े उसी विषय से मरेंगे विषाक्त फल में जो कीड़े होते हैं वो कीड़े उसे मरते हैं नहीं वो उससे स्वभाव से हुए उसी स्वभाव से उनको हानिकारक नहीं है अन्य के लिए क्या हानिकारक उसी स्वभाव वाले के लिए हानिकारक नहीं, क्या नहीं इसी प्रकार जिसका जैसा स्वभाव उसके अनुसार जो कर्म है उसे पाप नहीं होता है इसलिए भगवान कहते स्वधर्म विघुन होने पर भी परधर्म के अब चार वही करे और तो शास्त्र का उल्लंघन करे अपने अच्छा कर सकते दूसरे कर्म करेंगे वो नहीं आगे भी कहेंगे बोलो श्रेयाध धर्मो विगुण परधर्मात्ष्ठिता स्वभावियत कर्म कुरुतिल पहले भी कहा है पर धर्म भया व स्वधर्म निधन से सहजं कर्म कौंतेय सहजं कर्म कौंतेय सदोष न त्यजेत सदोषि न त्यजेत सर्बारंई दोषेण सर्वरम भाई दोषेण धूमेनावावृता धूमेनावामृता सहज कर्म कौंतेय न त्यजा बोजेणाग्निता सदो सम कर्म न त्यजेत सहज स्वभाव से अपने जन्म से ही जिस वर्ण जाति से उत्पन्न हुआ स्वभाव से उसका कर्म उसे कुछ दोष है सदो समी न त्यजेत जैसे युद्ध क्षेत्र का धर्म है युद्ध करने पर हिंसा दूसरे को मानना पड़ेगा कभी सदस्य है सदस्य होने पर भी अपने जाति भीतर तो कर्म का त्याग नहीं करे क्योंकि स्वधर्म नहीं एक नहीं करेगा परधर्म करेगा तो भी पाप से मुक्त नहीं हो सकता है अपने धर्म छोड़कर अन्य धर्म करेगा तो दोष हो पर धर्म से भया वह सर्वारम्भा ही दोष है न आरम्भ कर्म जो कोई कर्म करेगा उसमें कुछ न कुछ दोष है यदि कुछ ना कुछ दोष है तो अपना धर्म क्यों छोड़ना अपन धर्म में दोष एक छोड़े और दूसरा धर्म में क्या उसमें दो ही दोष है हा स्वधर्म और परधर्म क्या है जिसके लिए जो विधान क्या वो सधर्म है, है जिसके लिए विधान है परधर्म यदि जन्म जाति से नहीं मान करके कर्म के अनुसार कहेंगे तो जो कर्म करेगा वो उसका सदर्म हो जाएगा से जाति से कर्म जन्म से कर्म नहीं मान करके जन्म से वर्ण नहीं मान करके जन्म से जाति नहीं मान करके कर्म से जाति मानेंगे जो जैसा कर्म करेगा उसके अनुसार वो जाति युद्ध करता है तो क्षत्रिय हो जाएगा वेद पढ़ने लगा तो ब्राह्मण हो जाएगा और जूता चपड़ो दुकान दे तो चमार हो जाएगा गिर यद हो जाए तो फिर सधर्म उसका हो गया कोई ब्राह्मण जाति में चमड़ा का व्यवसाय करता है तो चमार है रहे या। अपना सदर्म करता है कोई चमार है वेद पढ़ने लगा तो ब्राह्मण हो गया अपना सदर्म करता है वेद पढ़ता है और युद्ध करने लगा तो क्षत्रिय हो गया तो सदर्म हो गया फिर परधर्म कहाँ होगा कर्म के अनुसार धर्म जाति मानेंगे तो सधर्म परधर्म शब्द नहीं बनेगा जो करता है वो सधर्म हो जाएगा स्वधर्म परधर्म भगवान कहते अर्थात स्वधर्म को अलग परधर्म को अलग जो जन्म से आधारित जन्म के अनुसार ब्राह्मण क्षेत्र वैसा ही अपना धर्म करता है तो स्वधर्म नहीं करता है तो परधर्म धर्म एक प्रसिद्ध श्लोक है बहुत लोग सोते जन्म ना जाए थे शुद्ध संस्कारा दिज उचे थे विप्रो ब्रह्म ब्राह्मण बहुत के याद होगा जन्म से शूद्र है और संस्कार करने तो द्विजय होता है ब्राह्मण जाति जाते भी हो जन्म हो गया जब तक तो यज्ञ पित्र संस्कार नहीं होता वो शुद्र के समान है यज्ञपित संस्कार करना चाहिए संस्कारा द्विजय उचित है केवल ब्राह्मण नहीं ब्राह्मण क्षेत्र विशेष तीनों का यज्ञपित्र संस्कार होता है तब तो द्विजय कहते द्विजय क्या है दो बार जन्म माता के गर्भ से तक जन्म हुआ गायत्री से जन्म हुआ क्यों भी तो संस्कार इसे चिड़िया पक्षी को भी द्वीजा कहते हैं एक बार तो जन्म होता है तो अंडे हुआ अंडे से फिर निकला तो दूसरा हुआ ब्राह्मण क्षेत्र विषय दिनों का द्वीजा संस्कार होता है संस्कार से द्वीजा कहते हैं और वेद अभ्यास वेद अध्ययन करने से उसको विप्रत कहा जाता है और ब्रह्म ज्ञान होगा तो ब्राह्मण हो जाएगा अब बीच में वैश्य क्षत्रिय का नाम नहीं रहा शुद्र ब्राह्मण तो आया अब क्षत्रिय वैश्य कब होगा ब्रह्म ज्ञान होने के बाद फिर व्यवसाय करेगा तो वैश्य होगा युद्ध करेगा तो क्षत्रिय होगा अब फिर कब होगा जन्म के पहले जन्म के बाद ब्राह्मण होने के पहले तक क्षत्रिय वैश्य का नाम नहीं आया या तो ब्रह्म ज्ञान होने के बाद क्षत्रिय वैसे बनेगा या जन्मे पहले बनाया जन्म इस जन्म में कोई वैश्यक नहीं होगा इसे उस उसको क्या नहीं ब्राह्मण भी हो जन्म से शुद्र तुल्य है उसका यज्ञ भी तो संस्कार अवश्य करना चाहिए और ब्रह्म ज्ञान हो तो ब्राह्मणत्व तो का सार्थक हुआ शास्त्र में आये अष्ट वर्षम वेद में अष्टवर्षम ब्राह्मणम उपनयित तम वेदम अध्यापित आठ वर्ष आयु में ब्राह्मण को शिष्यत्व ग्रहण करे उपनयन संस्कार करे योग उसको वेद पढ़ाए कितने उम्र होना चाहिए पहले ब्राह्मण होने के लिए ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए ब्रह्म ज्ञान में ढूंढना जो आठ वर्ष अवस्था के हो उसको लाकर शिष्य बनाकर योग संस्कार कर वेद पढ़ाए कितने ब्रह्म ज्ञान इसे मिल जाएंगे आपको आठ वर्ष उम्र में 50 हजार से अधिक अधिक उम्र वाले में ढूंढने वाले बड़ा कठिन है आठ वर्ष उम्र वाले मिलेगी वो आकर के बेहद पढ़ेंगे, एक विधायक संस्कार करेंगे। तो हाँ अष्ट वर्षम में ब्राह्मण उपन ब्राह्मण शब्द का ब्रह्म ज्ञान अर्थ होगा वो व्यावहार में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्विक शूद्र जाति के अनुसार भगवान कहते हैं ऐसा ही है हाँ ब्राह्मण होने के बाद उसका अवश्य ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ऐसे शास्त्री में आता है ब्राह्मण हो तो होना चाहिए क्षत्रिय वैसे भी वेद अध्ययन करने का अधिकार करना चाहिए और सारे सब को मनुष्य मात्र को परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए यह ये भी है तो यह नहीं केवल साधु बनेगा तो परमात्मा प्राप्त करेंगे और नहीं ब्राह्मणों तो प्राप्त करे और नहीं यहां किसके लिए सब के लिए कहा सर्व सकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव किसी बनने के लिए कहा ब्राह्मण के लिए सूत्र के लिए क्षेत्रीय उसका नाम लिया ब्राह्मण क्षेत्र वैश्विकाचार्य का कर्म बता करके अपने कर्म से परमात्मा की पूजा करके सिद्धि ज्ञान निष्ठा की योग्यता ज्ञान को प्राप्त कर सकते कैसे प्राप्त करें बताएंगे इसलिए किसको परमात्मा प्राप्ति के लिए अधिकार कम नहीं ये सबका अधिकार है जो वेद अध्ययन करके बहुत अध्ययन करके शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके ब्राह्मण प्राप्त करते हैं कोई तो मंदिर के ध्वजा का दर्शन करके तिन्ह फल प्राप्त करता है विष्णु पुराण में आया व्यास जी कहीं कहते स्त्री श्रेष्ठ शुद्र श्रेठ कली सेठ हाथ उठा करे कलियुग को सेठ कहा स्त्री को सेठ कहा और शुद्र को सेठ कहा कम तपस्या से कम से स्त्री हो के लिए कहा पति सेवा ही उनके लिए अग्निहोत्र आदि कर्म पति सेवा से ही फल प्राप्त कर लेता है अरे गुरुजन पहला देवद्विजय गुरु प्राज्ञा है पूजनम या सो ये भी गुरुजन की पूजा ये भी आवश्यक है इससे ही परमात्मा प्राप्ति होती है और प्रमाण यहाँ है पुण्डरपुन में भगवान भगवान विठल भगवान आकर के किसका पुण्डरी करना और पूजा करते पिता माता पूजा करते, करते भगवान दर्शन देते ये तो प्रसिद्ध है कोई उपनिषद में आता है शिष्य कहता है गुरुकुले में वेद पढ़ने के लिए उसको कहते है गाय लेकर चलाओ जंगल में जावा खुश होकर कहता मैं प्रचार कराऊंगा तो जब खुश होकर के उसे उपदेश ज्ञान प्राप्त कर लेता है सत्य काम जावाला इसी प्रकार शास्त्र में जैसे कहा गया सब परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं सबका अधिकार है सब अपने कर्म करना चाहिए द्विगुण होने पर भी क्योंकि अन्य कर्म भी दो सहेज से जुगता है अपने में कर्म कर, में दोष करके छोड़ दे दूसरे कर्म करे उसे भी दोष है सर्वारंभाई दोष है ना धु में न अग्नि बाबड़ता अग्नि जलाएंगे लकड़ी से तो धुआं जरूर निकलेगा जैसे धुआं से ढका गया ऐसे ही कर्म कुछ ना कुछ दोष होता है अन्य कर्म क्या घर में झाड़ू लगाते पानी पीने के लिए पानी रखते कंडन कुटन आदि कुछ करते उसमें भी हिंसा होती है पानी रखते पीने के लिए उसमें कीड़े मकड़े चूल्हा लगाते जलाते तो उसमें कीड़े नष्ट मर जाते हैं उसके लिए गृहस्थ तो पांच यज्ञ करने के लिए कहा गया ये कुछ भी करते सर चलते फिरते भी कीड़े मकड़े मर जाते पाप होते हैं कुछ भी कर्म कर्म से दोष है तो जो अपने शास्त्र भीतर कर्म ही करना चाहिए भगवान कहते आरम्भ है कर्म सर्वरंभ शुभ आरभ आरंभ अंति आरम्भ कर्म आरंभ श्लोक बोलो साजं कर्म कौते सर्वरंभ से नूमे नाग्नि विवादिता अब आरंभ कर्म करेंगे उसे अपने शास्त्रवीत कर्म निष्काम क्र करने पर ज्ञान अनिष्ठा की योग्यता अंतकोण कोण होकर के अंत की शुद्धि होने योग्यता आती ज्ञान अनिष्ठा की विवेक वैराग्य होता है जिज्ञासा होती है तब आगे श्रवण करने की इच्छा होगी जब श्रवण करने की इच्छा है श्रवण करने से उसको फल होता है जिसकी श्रवण करने की इच्छा नहीं उसका जब उतर बैठा दो वो तो देखता मुझे ये दंड मिल रहा है कब समय हो गया भागे क्या हो कोई ध्यान करने चाहते बड़े ध्यान करने चाहते पांच मिनट दस मिनट ध्यान करते भी दो तो बार घड़ी देखते हैं यहां भी देखें हम कभी कोई, कोई जो अपन को कहते हैं ध्यान करते हैं, उनको भी पांच दस मिनट के घड़ी देखना पड़ता है बड़ा तो अंत को शुद्धि होने पर योग्यता आती है तब उस जिज्ञासा होने पर श्रवण करने की इच्छा है और जब श्रवण करने की इच्छा है तो सुनेगा तो कभी कुछ ग्रहण कर सकता है जिज्ञासा नहीं हो तो ग्रहण नहीं होता है रुचि भी नहीं होती है नाराज होकर छोड़ो चलती क्या सत्संग करते एक बार विजय जय का नहीं एक बार भी भजन नहीं, क्योंकि जो भजन कीर्तन सुना हुआ है वेदांत प्रोच नहीं कितने बार जय जयकार भजन कीर्तन कभी नहीं कोई कहकर थोड़े पांच मिनट बैठे करे नाराज हो गए जाते जाते समझ उनको देखो घुसे से घिर जाते हैं ये क्या सत्संग है <laughs> अभी तो थोड़ा सा नाचना कूतना सुर नहीं हुआ हम तो यहां भी कुछ नाचना कूतना हो तो हम तैयार होकर आए नहीं होता है जो जिज्ञासा है जिनकी उनके लिए इसलिए की कृपा से ही जिज्ञासा होती है सवर्णाश्रम धर्मे न तपथा हरि तोषणार्थ साधन प्रभित पुंसा वैराग्या चतुष्ट अपने वर्णाश्रम धर्म करेगा तो परमात्मी कृपा से ही साधन चतुषा संपन्न होता है जो वेदांत श्रवण करने के लिए अधिकारी बनेगा योग्य सारे भजन साधन पूरा करने के बाद अंत शुद्ध हो निष्काम करे परमात्मिक कृपा होगी तब तो वेदांत श्रवण करने के लिए योग्यता होती है वहां से आरु योगा सत्य सेव समण मुख्य आरुक्षर मुने योग कर्म कारण योग आरभ होता है तो कर्म उपासना भक्ति सव करे उसके फल है जो वैराग्य विवेक वैराग्य हो तो वेदांत सवन कैसी प्रकार अपने कर्म करते हुए ज्ञान स्था योग्यता की प्राप्ति करते फिर ज्ञान कैसे होगा भगवान कहते स्वयं असक्त बुद्धि सर्वत्र असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पिह नष्क्य सिद्धि पर सिद्धि परमा संस सन्यासे नगछति सन्यासेनाधिगति अशक्त बुद्धि सर्व जितात्मा विगत स्प्रिह नष्क सिद्धि सर्वत्र अशक्त बुद्धि संघ होता है संगजूत शक्त होता है असंग अनाशक्त अंतगण किसी विषय में किसमें किस नहीं है भगवान भाष्यकार कहते पुत्र दार आदिशो पुत्र दार पत्नी धन आदि जहां आसक्ति होनी चाहिए वहां अनासक्ति बड़े कठिने है पता नहीं चलता कितने आसक्ति है पुत्रदार आदिशु पुत्र नाम लेते पुत्र वित्त नाम वेद में शास्त्र में सर्वत्र क्योंकि अधिक आसक्ति पुत्र में धन में है पति है पत्नी आदि में पति पत्नी में आदि पुत्र आगे आगे फिर लंबा आसक्ति जाने तो वहां संघ का अभाव एक ही विचार करना परमात्मा चाहिए पुत्र आदि चाहिए पुत्र पुत्रधारा आदि धन सम्पत्ति इसमें ही रहना है या परमात्मा प्राप्त करना पुत्र पत्नी आदि तो तक कितने जन्म में कितने चले गए सारे पुत्र जो पुत्र था वही पुत्र अभी ऐसा नहीं अभी जो शत्रु है अगले जन्म पुत्र बन जाएगा कभी पिता बन जाएगा पहले कोई शत्रु था अभी पिता पुत्र बन गया है कोई पेड़ पौधा था अभी पिता पुत्र बन जाएगा अभी पिता पुत्र है आगे कोई कहा चलेगा कोई पेड़ बन गया कोई भेड़ बन गया कोई पशु बन गया कोई पक्षी बन गया सारे पिता पुत्र संबंध हमेशा प्रत्येक जन्म वही नहीं होते हैं कितने करोड़ करोड़ पिता माता भाई बंधु सब छोड़कर आया इसी जन्म में उनको इकट्ठी करके लेकर कौन जाएगा लेकर जाएगा धर्म कर सकता भक्ति परमात्मा की प्राप्ति करने के स्वतंत्र ही कर सकता जो कर सकता है जो ले सकता है जो अपनी संपत्ति उसको तो नहीं करता है जिसको छोड़कर जाना है छोड़ छोड़ कर आया है करोड़ों जन्म में करोड़ों संबंधी सब छोड़ दिया है कितने धन संपत्ति, कितने भाई बंधु पिता पुत्र कितने संबंधी छोड़कर आया फिर अब वो इकट्ठी करता जानता है छोड़कर जाना है मालूम नहीं सबको छोड़कर जाना है जितने एकट्ठी करते सब छोड़कर जाना है मालूम फिर उसमें लगा है जो परमात्मा प्राप्त कर सकते उसमें नहीं लगा इसलिए उसका बार बार विचार करेंगे अशक्त बुद्धि सर्वत्र सर्वत्र जहां जहां आसक्ति होनी चाहिए सर्वत्र अनासक्ति यही बड़ा साधन परमात्मा प्राप्ति के लिए परमात्मा प्राप्त करना चाहते तो उधर मोह छोड़ो अब उधर देखते भागते फिरते हो तो इधर कैसे ऊपर ऊपर से कौन से नहीं होता है ये तो छोड़ो जीता आत्मा अब अपने अंत आत्मा को जीतना पड़ता है मन को मन नहीं लगता है लगाना पड़ता है कहीं मन इधर चल जाता है चल जाए तो क्या करना मन के पीछे भागना है मन तो जाएगा उनका स्वभाव है उपाय क्या है मन जाता है तो उसको लगा भी दो जब आप चाहते उधर लगाओ मन से पूछो क्या चाहते हो बुद्धि से निश्चय करो कहाँ जाना चाहिए मन उधर भागता है तो हटाना पड़ेगा संपत्ति यदि कहीं जो कोई ले लेगा कहीं इधर उधर हो जाएगा उसको खींचकर ला कर रखते है ना नहीं बहुत कीमत मूल्यवान पदार्थ है बाहर रह गया कहीं घूमने फिरने जाना है तो नहीं उसको ला करके रखते ना नहीं सुरक्षित रखते ना नहीं अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखते ना नहीं रखते ना संपत्ति सुरक्षित रखते ना इधर उधर कोई ले लेगा छोड़ देगा कोई बच्चा खेलने के ले ले दे देंगे फिर लाए लाके ला कर ला रूपया को रुपया से अब बच्चा के मैं खेलूंगा उसको दे करके जाते सुरक्षित रहते ना नहीं उसकी अपेक्षा रखने के लिए भी खर्च करना पड़ता है और यहाँ तक अपने उपयोग भी नहीं लेंगे लकड़े लकड़े करे कभी तो कभी थोड़ा देख देते दर्शन कर लेते हैं। <laughs> अब ये जो मन संपत्ति आपकी उसकी सुरक्षा कौन करेगा मन इधर उधर भाग जाते उसको छोड़ देते हैं ना? मन संपत्ति नहीं मन संपत्ति है परमात्मा प्राप्ति के लिए वो सम्पत्ति परमात्मा प्राप्ति के लिए नहीं वो सम्पत्ति परमात्मा से दूर करने वाली जिसे मोह करते जिसकी सुरक्षा करते जिसके लिए जीवन वर्र पड़े जो मन संपत्ति उसे मन की सुरक्षा करो सुरक्षा क्या करना बाहर भटकता है उसे हटा कर परमात्मा लगा मैं परमात्मा के चरण में समर्पण करो यही सुरक्षा उसकी है बाहर जाने पर भाट कर, भाट कर करे, तो प्रपंच में भटका फटक कर कितने करोड़ जन्म तक कर लिया दुख भोगने के लिए नरक जाने के लिए वो सुरक्षा है परमात्मा के चरण में अर्पण कर लो कोई चोर नहीं लेगा कहीं नहीं जाएगा उसकी सुरक्षा करने के लिए प्रयास नहीं करके उसके पीछे नरक के जो साधन है उसके पीछे पड़ा है कितने बुद्धिमत्ता है जितात्मा अंतकों जीतना अभिगे दस ब्रह तृष्णा सर्वत्र तो तृष्णा को छोड़ना यहां तक भगवान कहते कि देह जीवन आदि में तृष्णा को छोड़ो जीवन तो आयु निश्चित है जितना आयु इतने रहना पड़ेगा देह में जितने सौ होगा उसके लिए सोचने पर परमात्मा की प्राप्ति क्या जान बुझ करके कोई नहीं कहता अग्नि में प्रवेश करो गाढ़े में गिरो किन्तु उसके लिए ही सोते कोई दुर्बल है थोड़ा मोटा होना चाहता है हमेशा ही देखता है वजन करता है मोटा नहीं होता दुखी है और कोई मोटा है तो पतला होना चाहता है तो भी दुखी है <laughs> कौन सुखी है मोटा सुखिए पतला सुखी <laughs> अरे बराबर होकर रहता है डॉक्टर के पास गया नहीं आपका वजन अभी वजन कम करो अब खाने के लिए कोई चीज खाता है कहीं ये चीज नहीं खाना है छोड़ना पड़ेगा तीर्थ स्थान पर जाने पर तीर्थ के पंडित लोग कहते आपको कोई प्रिय वस्तु को छोड़ना पड़ेगा बड़ा कठिन होता है छोड़ने के लिए अब छोड़ेंगे क्या छोड़ देते जिसको कभी नहीं कहते जो चेहन नहीं मिलता उसको छोड़ देंगे <laughs> क्यों छोड़ना चाहिए प्रिय वस्तु को छोड़ना चाहिए वो नहीं छोड़ पाते क्यों वैद्य कहेगा आपको मिठा छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा नमक छोड़ना पड़ेगा तो छोड़ना पड़ेगा वो आज्ञा पालना करनी पड़ेगी सात खराब होगा तो कर्म हो तो नहीं चढ़ेगा तो अपने हानि है सर्वत्र अनाशक्त विगत प्रयास प्रया का त्याग सब विषय में तब तो नष्कर्म परमाम नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है कर्म जो सिद्धि से विलक्षण है एक कर्म से जो सिद्धि है तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता किंतु तो ये परम सिद्धि संन्यासी न अधिक क्षति संन्यास क्या ज्ञान होगा ज्ञान पूर्व सब का त्याग तथा सारे इच्छाओं का त्याग तभी मन से सब छोड़ करके सर्व सर्वकर्माणी मनसा संन्या से आते सुखमती नव द्वार पूरे दे नैव क पहले आया है संन्यास से सब को छोड़ करके ऐसा यस करके निष्क्रिय आत्मस्वरूप में रहना इसको प्राप्त करता है ये नष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करता है पहले सौ में अनासि मन को जीता मन को परमात्मा ने लगाया सुरक्षित मन को रखना है मन में इसे शक्ति है बताया था अभी ठंडी में सूर्य किरण में दिन भर लेटते हैं तो कोई चिंता नहीं किन्तु वहां इतने एक इंच लंबा चौड़ा इतने चश्मा का सके सूर्य किरण को एक बिंदु रखते बिंदुए रखने से क्या होता है अग्नि प्रकट हो जाती है यही दृष्टांत आपके मन इधर उधर भागता फिरता रहता है इधर उधर से लाक रही है कि केंद्र में लगा दो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं परमात्मा ने आपको ऐसी संपत्ति दी कितने हीरा का कीमत है उसके समान होगा कोई नहीं मन के पास ये मन रूप जो सम्पत्ति उसकी सुरक्षा करें अरे परमात्मा चरण में ये एकाग्र करें इतने मात्र से उसकी रक्षा हो जाती है स्लोगो बोलो बुद्धि सर्वत्र जीता में नैषकम सिद्धि परमा संग सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म सिद्धि प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा निबोधमे निबोधमे बोधमे नैव कौंतेय सवान नैव पारा निष्ठा निष्ठा ज्ञान यथा ब्रह्म तथा निबोध मैं समासेयापरा सिद्धि में प्राप्त नष्कर्म सिद्धि को प्राप्त करने पर यथा ब्रह्मा अपनोती है तथा में निबोध पर ब्रह्म को कैसे प्राप्त करता है नष्कर्म लक्षण सिद्धि किस प्रकार प्राप्त करता है पहले तो ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त होती गुरु योग्यता होने के बाद फिर कैसे विवेक के विज्ञान होने से उनसे आत्मज्ञानिष्ठा रूप नष्कर्म सिद्धि कैसे प्राप्त करता है इसको कहने के लिए वही ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा तथा समासनते हो तथा निबोधन में सुनो मैं कहूंगा तो समास है न संक्षेप से कहेंगे ज्ञान से आप परानिष्ठा ज्ञान की परानिष्ठा कहूंगा क्योंकि तथा अपनोति निबोध में कहने पर सुनने वाले इतने ग्रंथ पूरा करना नहीं फिर सुनने के लिए कहेंगे क्या फिर दोबारा बार हो जाएगा क्या इतने दिन सुनते सुनते तो पूरा करना चाहिए इसे भगवान कहते नहीं संक्षेप से कहेंगे समाज है न डरना नहीं ज्यादा संक्षेप से कहते इसलो को बोलो यथा ब्रह्म तथा निबोधन समाशे नैव समा ज्ञानस्य नहीं कौनते भगवान भाष्यकार कहते हैं ज्ञान के लिए क्या करना ज्ञान क्यों नहीं होता है ज्ञान के लिए भगवान कहते प्रयत्न नहीं करो भगवान सरल उपाय बताते हैं आप प्रयत्न करते करते ज्ञान नहीं होता है तो कहते भगवान कहते बहुत अच्छी बात है अभी ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करो जो पूछता है ज्ञान क्यों नहीं होता है प्रयत्न करके पूछेगा या प्रयत्न के बिना पूछता है अब प्रयत्न नहीं करके प्रश्न तो व्यर्थ हो जाएगा कुछ प्रयत्न नहीं किया व क्यों नहीं होता है अग्नि में रखो भोजन पार पार पार रखो पानी रखो चावल डालो भात क्यों नहीं पकता प्रश्न होगा और कुछ नहीं करके बैठे रहे भात क्यों नहीं होता रोटी क्यों नहीं बनती आटा नहीं चावल नहीं अग्नि जलाया नहीं कहते हमारे भात क्यों नहीं बना रोटी क्यों नहीं बनी तो साधन करने का बाद प्रश्न होता है साधन करने के बाद यदि पर ज्ञान नहीं होता है तो भगवान यहां कहते तुम एक काम करो ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करो क्या करना जो अनात्म बुद्धि है उसकी निवृत्ति करो आत्मा से भिन्न क्या पदार्थ है अनात्म बुद्धि को छोड़ो जो जो अनात्म उसके छोड़ो और ज्ञान के लिए प्रयत्न नहीं करना अनात्म बुद्धि को छोड़ो देह अनात्म है तो देह बुद्धि को छोड़ो इंद्रिय आत्मा अनात्म अनात्मा है, है। इंद्रिया को छोड़ो मन को छोड़ो विषय को छोड़ो और बाहर जो धर्म समृद्धि पुत्र आदि कोई आपके आत्मा स्वरूप कौन नहीं कोई आत्मा है अनात्मा है वो छोड़ो बास भगवान कहते अभी ज्ञान के प्रयत्न नहीं करो आत्मा से भिन्न अनात्मा उनको छोड़ो नहीं तो नहीं वे वो।, वो, वो, वो, वो, वो वेद वाक्य छोड़ो वेद वाक्य छोड़ो भगवान सरल उपाय बताते हैं ज्ञाने यत्न न करते व्यव किन्तु अनात्म बुद्धि निवृत्ता वे वो तस्मात ज्ञान निष्ठा सुसंपाद्या भाषा में कहा गया सरल उपाय है ज्ञान निष्ठा हो और सरल उपाय बताते तो वो नही नहींती वो तो और कृष्ट हो जाएगा नीति नहीं थी तो कंठ तो बहुत लोग करते थे, थे उसके अर्थ बड़ा कंठ थे किस लोग बोलो कौंते निष्ठा ज्ञान शया पर विशुद्धया युक्तो बुद्धिया शुद्धया युक्तो धृत्यात्म नियम्य ध्यान निम्य च शब्दीन विषया त्यक्तवा शब्दीन विषया त्यक्त राग द्वेशो भी दस्य राग देशो भी दस्य बुद्धा शुद्धयात्मायम्य विशुद्ध या बुद्धिया बुद्धि तो, तो सबकी है किन्तु विशुद्ध बुद्धि माया रही बुद्धि तो युक्त हो करके धृत्या आत्मा नियम में से धर्य आत्मा है देह इंद्रिया संघात समुदाय को नियमन करके शरीर को भी स्थिर रखे इंद्रिया के चापल लियो इंद्र इधर दुर्भाग्य उनको हटाओ धेय बल में लगाओ मन को भी में लगाओ नियम में मतलब उनको अपने वश में रख करके सर्दे इंद्रिय संघात को मन इंद्रियो को अपने वश करके नियम आत्मा नियमित शब्दाधीन विषयांतिक इंद्र को जीत लिया तो शब्दादी विषय परेशानी कुछ नहीं करेंगे विषय इंद्र को खींच नहीं चाहते इंद्र को जीत लिया तो विषयांतवा अर्थात विषय चिंतन छोड़ करके राग द्वेश विद्य राग देशों को भी छोड़ना है सद स्थिति के लिए कुछ पदार्थ प्राप्त है उसे भी राग से छोड़ने के लिए कहा बाह्य विषय को तो छोड़ना है और सद स्थिति के लिए कुछ इकट्ठी कर रखना है उसे भी राग से छोड़ना उसके पीछे ज्यादा नहीं पड़ना जो प्रार्ध में हुई है परमात्मा के ऊपर कुछ विश्वास करना पड़ता है भक्त है तो परमात्मा को विश्वास करना जितने है इतने ठीक ज्यादा उसके लिए नहीं यहां वो कहते शर्य स्थिति के लिए जो पदार्थ उसको छोड़ करके अधिक सुख अर्थ कुछ नहीं सरय स्थिति के लिए भी जो प्राप्त है उसे भी रागदेव से छोड़ने के लिए कहते हैं शरीय स्थिति के लिए जितने चाहिए उसे का संग्रह नहीं करे और शर्य स्थिति के लिए जितने उसे में भी राघ देव से छोड़ करके भगवान के अर्पण करें ऐसा निश्चित रह करके भगवान क्या भजन करना है श्लोक बोलो म नि चर्दादी विषया त्यक्त रागद्व सौद्य चब छोड़ करके क्या करेंगे फिर तो परमात्मा प्राप्त नहीं होते बताते क्या करने के लिए विवेक्त सेवी लघुवासी विवित सेवी लघुवासी यतवा मानस यथवा कायमान ध्यान परो योग परो नित्यं ज्ञान योग परो नित्यं वैराग्यं वैराग्यं नि वैराग्यम सैराग्य समुपासीवी लगासी यद्वायम सोग पर वैराग्यम सुपा विविक्त सवी विवित एकांत स्थान में नदी की तट पर अरण्य में पर्वत गुहा एकांत शुद्ध स्थान में वो रहना से वह स्वभाव तिसका स्वभाव हो जाए लघुआसी लघु भोजन करना है देहध हानि के लिए भोजन है गरिष्ठ भोजन करने से भोजन होता है रजोगुण बढ़ता है निद्राल से भी तमुगुण बढ़ता है ध्यान भोजन ही होता है लघुपाक भोजन करना सरल से भोजन पचन हो जाए उसके बाद यथवा कायमानस इंद्रिय शरीर मन को नियमन संयम करके अपने वस में रखकर के ध्यान एगो पर्व नित्यम नित्यम ध्यान योग पर। ध्यान योग थोड़े ध्यान कर दिया दिन भर इधर उधर भटका वो नहीं नित्यम ध्यान योग पर निरंतर ध्यान यह जो ध्यान होता है श्रवण मनन के बाद ध्यान होता है तो वो ध्यान होता है उत्कृष्ट वेदांत श्रवण मनन के बिना जो ध्यान होता है बहुत निकृष्ट तरह के मन के वो नहीं हो सकता नित्य कवि ध्याने उपर नित्यम नित्य कहने पर निरंतर उसमें चिंतन जो श्रवण किया मनन करके उसमें हमेशा रहना तभी संभव होगा वैराग्यम समुपासित वैराग्य में सब अच्छा को वैराग्य का आश्रय करके बिल्कुल वैराग्य नित्य वैराग्य वैराग्य की बिना विषय से निरंतर ध्यान करना संभव नहीं होता है बैठ जाना संभव है आसन सिद्ध कोई कर लेगा मन को लगाना बड़ा कठिन है बहुत साधक साधन करते करते तक जाते हैं मन भागता रहता है थोड़े समय ध्यान होता है कभी लया बता तंद्रावता थोड़े का भी होता फिर बाहर भाग गया तो कहते इसलिए वैराग्य होना चाहिए अशास्त्र का श्रवण क्या होगा समझा हुआ है मनन क्या हुआ तो निश्चय बुद्धि के स्तर पर तत्व का निश्चय करना है ध्यान मन के स्तर पर होता है उपासना जप ध्यान किन्तु वो ज्ञान बुद्धि से बौद्धि का निश्चय निश्चयात्मक बुद्धि जो देखो शास्त्र चिंतन करने वाले शास्त्र चिंतन समझ में आ जाता है तो वेदांत चिंतन मनन ग्रंथ पढ़ते समय मन एकाग्र होता है श्रवण करते समय और इतने समय बैठकर जप करते समय मन कठिन होता है किस किस का हो जाते है तो अच्छी बात है जप में मन लग जाता तो अच्छा है जो बुद्धिजीवी विवेक होता है कैसे जगत मिथ्या है पर ब्रह्म कितने बड़ा है व्यापक है तो क्यों नहीं दिखता है हमसे भिन्न है अभिन्न है इतने देवता में पर ब्रह्म बड़ा कौन छोटा कौन विभिन्न प्रकार संशय शंका है अंत कोण शुद्ध होने पर संशय संशय होना कोई गलत नहीं है संशय होकर ये संशय की निवृत्ति होनी चाहिए थूल बुद्धि में संशय नहीं होता है मूल थोड़ा सा थूलता है जिसे चेटा जी से बचा इसे कर दिया इसे, इसे करो ज्यादा चिंता नहीं होता किन्तु जितने जितने बुद्धि सूक्ष्म होती इतने इतने विचार बढ़ता है विचार बढ़ता है तो फिर परमात्मा का स्वरूप क्या है फिर कौन मिलेगा कौन प्राप्त होंगे इतने देर से हम करते भजन साधना अभी तक नहीं हुआ आगे कब हुआ मरने का समय आ गया कैसे होगा ये भावना होती है अंतगुण शुद्ध होने पर तभी तब ऐसी स्थिति आने पर फिर ये निरंतर वैराग्य को आश्रय करके वैराग्य ही तब ध्यान आदि परमात्मा चिंतन करेगा स्लोक बोलो दिवित्त से लासी ययम सह ध्यान योग पर वैराग्यं सुप अहंकार बलम दर्प अहंकार बलंग दर्प काम क्रोधम पिग्रह काम क्रोधं परिग्रहं कामं विमुच निर्म शांत विमुच निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय कलपते ब्रह्म भूयाय कलपते अहकार बलंग दर्प काम क्रोधंग परिग्रह विमुच निर्म शांत ब्रह्म भूयाय कल्पते इसको छोड़ना पड़ता है अहंकार को अरे बलम जो बोला सामर्थ्य देह आदि में सामर्थ्य थे स्वाभाविक सामर्थ्य को तो कोई नहीं छोड़ सकता है किंतु काम राग के कारण जो सामर्थ्य उसका त्याग करना है काम इच्छा राग देशी के कारण बल बढ़ जाता है काम क्रोध लोभ बल से बढ़ता शरीर में वो बल को छोड़ना है कामना से कामना से राग से क्रोध से वो जो बल उसको छोड़ना है दर्पय दर्प बहुत हर्ष होने के बाद ही दर्प होता है धर्म का अतिक्रम कर लेता है किसको नहीं मानता दर्प है। उसको छोड़ना है अगर काम इच्छा मात्र है क्रोध है द्वेष क्रोध और परिग्रह बहुत विषय इकट्ठी करना है इंद्रिय मनोग तो त्याग करने पर शर्धारण करने के लिए धर्मानुसारण करने के लिए बाह्य पदार्थ इंदिरा मान कर तो दोस्त त्याग कर लिया सर देहधारण करे कुछ चाहिए धर्मानुषारण करे कुछ चाहिए बाहर परिग्रह इकट्ठी करना है भगवान कहते परिग्रह को छोड़ो देह स्थिति जितने मात्र से काम चलता है संतुष्ट होकर भजन में लगो इकट्ठी करने की भावना जो होते है ना वो कभी तृप्त तो पूरी नहीं होती है कुछ हो गया तो और थोड़ा चाहिए हो गया तो और थोड़ा चाहिए संतोष नहीं होता है उसको थोड़ा जीविका के लिए धन इकट्ठी करते करते जब आयु समाप्त हो जाता है फिर बाद में जो साधन करने गए उस समय नहीं होता है साधन करने के समय में तो धन कमाने लग गए और अभी साधन करने के जो एक होता है उस समय साधन करने के समय में सामर्थ्य नहीं तो हो गया ऐसे लोग आते हैं कहते तो दो चार साल हमारा है वो तो पूरा करने के बाद नौकरी किसका दो चार साल पूरा करके आ जाएंगे कोई आ गई सौ छोड़ करके मैं सो छोड़ दिया जो मेरे पास नाम था सो पुत्र के नाम कर दिया और जो कुछ प्रविडेंट पत्नी को दे दिया अभी सो छोड़कर आ गया अभी क्या करें भोजन करेंगे रहने की व्यवस्था आप करो भोजन आदि व्यवस्था करो संन्यास में क्या सन्यास तो हम दे देंगे आप रहने खाने की व्यवस्था आपको करना पड़ेगा ऊपर देखता है वो तो सोचता ही आकर रहेंगे क्या खाने के भोजन मिल जाएगा मैं बता दूंगा हम आप लोग ले लेंगे कल जाओ देखने के लिए कहा लाइन में खड़े होकर भजन कर देखो साधु महात्मा जो सन्यासी बनते हैं वे नहीं यहां पर उड़ाने के लिए साधुओं के लिए वो है भजन मिल जाता है जाओ देखो लाइन में खड़े हो नक्षत्र में मिलता है भजन कैसे रोटी मिलता है कैसे दाल मिलता है और क्या क्या मिलता है यहां कोई ढोकला आज नहीं मिलेगा <laughs> महात्मा को बताए रोटी दाल रोटी दाल रोटी दाल, है, दाल है। और कभी कभी दाल रोटी हो जाता है मैं <laughs> हल्दी थोड़ा मिला देता है थोड़ा हल्दी हो गया मसला हल्दी हो गया तो ठीक हाँ नामक भी थोड़ा रहता है नामक थोड़ा अधिक रहता है मिर्ची अधिक कहाँ मिलेगा उसे भी खर्च होता है कोई महात्मा कहते कभी एक बार हमको मिर्ची मिल जाए तो खुश होते हैं कहीं डाले है, सूखे मिर्ची डाला होगा तो एक मिर्ची मिल जाए एक माता एक दिन मिंच मिला बड़े खुश होकर के बैठ कर जो खाए देखे कीड़ा था <laughs> कहीं कहीं हटा कर तो पैसे दबाते हटा गुंदे है ना रोटी बनाने के लिए कौन गुंदेगा का, काम करे पैसे बोले अरे कोई आया उसके घर वाले परिवार बंधु बांधो अरे पैसे हटा गुंदे बोले ये तो साधुओं के नाम थोड़ा खाते इसको हम <laughs> जो खाएंगे साधुओं के साधु उनके लिए अटक गोंदे कैसे बहुत अटाक कैसे गूँदे गए किस बार गूंदे बोलो <laughs> ऐसा अशुद्धि क्या कैसे बनाते कैसे रहते वो भी रोटी मिलते न लाइन पर कभी कभी कैसे चार्ज देंगे कभी किसको दो देंगे किसको भगा देंगे उसी रात लाइन में खड़े कर रोटी खाओ देखो जो संभव है तो अब इस दे देंगे उसके बाद भाग जाते <laughs> तो ये सब छोड़ना पड़ता परिग्रह छोड़ना है ये विमुच पूरा छोड़ करके निर्म ममता छोड़ करके शांत होकर के जो अंतगोण शुद्ध हो जाए मन को निग्रह करना तब कहते ब्रह्म भूयाए कल्पते ब्रह्मस्वरूप होने के समर्थ हो जाता है उसमें कोई वर्णाश्रम का विचार नहीं है कोई भी हो आ जाओ जो इसमें तैयार होते परमात्मा कहते परमात्मा, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी किसी के लिए भी शास्त्र ज्ञान ज्यादा जरूरत नहीं है ब्राह्मणों होना वेद ज्ञान होना जरूरत नहीं किन्तु ये होना चाहिए शोक बोलो अहंकार बलंग दर्पंग कामंग परिग्रह विमुच निर्मम शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्म भूत प्रसन्ना ब्रह्म भूता प्रसन्ना शोचती न काती न शोचते नाक्षती सर्व भूतेषु सर्व भूतेषु मद्भक्ति लक्ति लह्म भूता प्रसन्ना न सोचती न कां समूते सुबते पराम ब्रह्म स्वरूप जो हो गया ब्रह्म को प्राप्त कर लिया प्रसन्न हो गया परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने पर न सोचते न आकांक्षती ना तो कोई शोक करता है न किसी इच्छा करता है कोई तो कष्ट नहीं है कुछ प्राप्त हो गया प्राप्ति में कुछ काम हो गया तो दुखी नहीं अ कुछ अप्राप्त की इच्छा करता हो भी नहीं शोक नहीं इच्छा नहीं सर्वेष् भूतेश समान हो करके मद भक्ति पराम भक्ति नभते मेरी पराभक्ति जो पराभक्ति ज्ञान निष्ठार रूप भक्ति उत्तम भक्ति को प्राप्त कर लेता है चतुर्विधा भजन तेमा जना सुन ऊर्जुन आर्तो जिज्ञास लड़ता ज्ञान श्लोक बोलो भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती समा सर्वे सुभूते सु मन भक्ति लभते पराम जो पराभक्ति प्राप्त हो जाए ये ज्ञान ज्ञान वाले ज्ञानी जो भक्ति भक्त है उसी भक्ति से क्या होगा वे फल बताते हैं भक्त मिजाती ततो मां तत्व या ततो मां तथो तत्व ज्ञाता विशते तदनंतरम विशते तदन भक्जा तत्व तत्म तत्तो ज्ञाता दिशते तदनंतरम जो ज्ञान लक्षण भक्ति पराभक्ति से माम अभी जानाती पराभक्ति हो जाने मात्र से पूरा नहीं हुआ उसे मुझे जानता है यावान यश चाच यावान जितने परिमाण वाला मैं हूँ उपाधि के कारण जितने मेरा विस्तार सब जानता है यह आह्वान जितने, जितने कितने होगा उपाधि के कारण अनंत विस्तार है उसको भी जान लेता है यशचात में तत्व यह अलग है जो तात्विक मैं हूं निरूपाधि स्वरूप जो उपाधि के कारण विस्तार इसको भी समझ लेता है और यश चायन स्वरूप जो मैं हूं उसको भी ठीक समझ लेता है द्वितीय तत्व को तत्व को जानने पर तत्वम तत्व तो ज्ञात तत् तत्व से ज्ञान होने तो, पर निरूपाधिक स्वरूप अद्वितीय अन्यमात्र अद्वितीय अपने आत्मस्वरूप को जानने के बाद तदनंतरम विषय उसके अनंतर ही प्रवेश कर लेता मेरे में मुझे प्राप्त कर लेता है देखो यहां स्पष्ट हो जाता है जो में लभते पराम पराभति परा को प्राप्त कर लेता है पराभक्ति को प्राप्त करने के बाद मुक्त तो हो गया परभती को प्राप्त होने से और क्या करना है बाकी रा तत्वम तत्व तो ज्ञान भक्तियां भी जानाती भक्ति से मुझे जानता है पराभति से तत्व तो हमें क्या हो जानता है तत्व तो ज्ञान होने के बाद तदनंतर मुझे प्राप्त करता है तो पराभक्ति भी से ज्ञान होगा पराभति ज्ञान का साधन पराभति हो जाने में अतर से जो चतुर्विद भक्ता में ज्ञानी भक्त भग... भजन करने वाला भक्त निधि करने वाला वो उसके बाद साक्षात्कार प्राप्त कर गया भक्त नाम अभी जानाती तत्व तो जानने के बाद मुझे प्राप्त करता है तो पराभक्ति होने पर तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति तो ये स्पष्ट हो जाता है भक्ति आवश्यक है भक्ति का खंडन नहीं होता अद्वित मार्ग में अरे भक्ति होने में तरह से परमात्मा की प्राप्ति नहीं बीच में ज्ञान है पहले आया इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञता तो समाज तथा मदभक्त ए तद विज्ञा मदभाय उपपद्ध मेरा भक्त इसको जानकर मुझे प्राप्त करेगा कौन प्राप्त करेगा मेरा भक्त कैसे प्राप्त करेगा ए तद जानकर के स्वरूप को नहीं जानकर के नहीं यहां भी इस प्रकार मदभक्ति में लवोते पराम उसको पहले ब्रह्मभुत्र कह दिया पराभक्ति प्राप्त कर लिया ज्ञानी रूप भक्त जो अहमअ चिंतन करता है किंतु इतने मात्र से नहीं हुआ पराभूत होने के बाद उसके तत्व से साक्षात्कार करता है तब जो पराभूत होने के बाद तत्व ज्ञान हो तो परमात्मा प्राप्त करता है बच्चा मामा थे तत्व तत्व मत्व ज्ञाता विशत तदनंतरम सदा सर्वर्माण्य सदा कर्वाणो मद व्यपाश्रय कद्यश्रय मत प्रसाद आनोती मत प्रसाद आपनोती शाश्वत पदम व्यय शाश्वत पदम व्यय सर्वर्माण्य सदा रहा। मत सारे कर्म कर्तवे हुए कुरबानो मत व्यपाश्रय मुझे में समर्पित हो करके मेरे में आशित हो जाओ पूरा सब पूरा अपने मन बुद्धि और शरीर सब को समर्पण कर तो मेरे आश्रित हो जैसे नौका बढ़ी के पूरा शरीर को रख दिया एक पर थल भागे में रखना पड़ता है नौकाए बैठते समय हो या थड़ भागे से कोई रस्सी को खींच कर पकड़ना पड़ता है नौकाए बैठ गया तो थड़ भागे से कोई है रस्सी बंधा हुआ पकड़ दे छोड़ दिया इसी प्रकार परमात्मा के पूरा समर्पित तो हो जाए मत व्यवहार से मत प्रसादाद शाशतम अव्यय पदम अभा प्रसाद से मेरी कृपा से नित्य परम पद को प्राप्त करेगी पूरा पूरा छोड़ दो हम अस्प्रह्म कर दिया तो पूरा और कुछ नहीं करने का है और कुछ करने का, करने का नहीं प्राप्त करने का नहीं कुछ नहीं परमात्मा अर्पित तो हो गया वही समर्पण अपने कुछ सत्व को अलग रखा ही नहीं तो परम पद को प्राप्त कर लेता है शो को बोलो सर्वकर्मा सदा कुर प्रसादा दवा सतंग पद अभ्यय अभी क्या करना चाहिए अंत में बताते हैं। चेतसा सर्व कर्माणी चेतसा सर्व कर्माणी मई सनयस मत पर मई सन्य मत पर बुद्धि योग्रित बुद्धि योग्रित मच्चि सतत भव मच्चिता सततम भव चेतसा सर्व चेतकर्माणी बुद्धि योगित चित्त सर्व सर्वकर्माणी चेतसा सन्यास्य सारे कर्म इसी लोक में दृष्ट प्रयोजन के लिए अदृष्ट स्वर्ग के लिए जितने कर्म करते चेतसा विवेक बुद्धि से मेरे में समर्पण कर लो यत करो यद करोशि यदसना यद ज्योति ददाती य तत्कुरु मदर्पण भवानी का शब अर्पण करलो लो मत पर मैं ही पर जिसका यश मत और कुछ नहीं है आश्रय पर ब्रह्म है बुद्धियोगम उपासित बुद्धि योग में आश्रित करना अनन्न्य स्वर्ण होकर के मेरे में समर्पित होकर के मत चित्त मये वित्त यश चित्त तो मेरे में रख दिया और कुछ नहीं पूरा पूरा समर्पण कर निरंतर सततम हमेशा ही ऐसा हो जाओ परमात्मा में मन को अर्पण कर लो पूरा पूरा अलग नहीं रखना समर्पित पूरा हो जाए निरंतर मेरे में समर्पित हो जाओ श्लोक तो बोलो चित सर्व कर्माणी मई सन्या बुद्धि योगित चित्त सततम भव अभी आरोप ध्यान करने का समय नहीं है अभी थोड़ा समय एक दिन बोला था गोपी का तुत्र का बोला था किसको तैयार तैयारी तो बोलें ईमेल करके तैयार है नहीं सुना दो देखो गोपी भगवान श्री कृष्ण के लिए कैसे विरोह कर तुत्र बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण अभी बोल रहे हैं शाम को समाप्त कर देंगे तो भगवान के लिए कैसे तुत्र हाँ, थोड़ा समय बुल बुल बुल बुल बुल। ही मुत जन बंध हेरण तन बंध हे माधव मधु मथन वरे हे माधव मथन वेण्य केशव करुना केशव करुणा सिंध ये ही मुरारे कुंज विहा नितम का स ही कुंजे कुंजतियत भ्रमरशत किल का निवृत पथ चे दर्शन दान हे मधुसूत हे मधुसूत न हे ही मुदारे कुंज सुमा सनमी है कुंजे शून्यमुसुमा सनमी है कुंजे शून्य कदम बहादम बहा ल सबादम मृदु कलनादम किल सबादम रोदित यमुना रोदित यमुना स्वंह ये ही जबिखारे नबनी रज धरा श्यामल सुंदर नबनी रजरा श्यामल सुंदर चंद्र कुम रुचि वेश गोपी करना कृदय गो वन झरा वृंदवन जरा गोवधनझरा वृंदवन चरा वंशी झर पर वंशी घर पर ये मुरारी मुंश विहार रे राशो ला था रना कम सदिशो जना चरण निखिल राशय शरण ये ही जनाधना अम्बर धर ये जन धना अम्बर धरा ये ही जन सीता बर दर कुंज पवने ये मुरा मुरारे कुंज विहारे ये ही रणत जन बंद हे माधव मथन बरे हे माथव मधु मथन बरे के हेशव करुणा सिंध केशव करुणा सिंह हे ही मु ये बेंगलुरु से आए थे अभी यही बोले थे उनसे टिक्के थे कि बोलने वाला अच्छा है तो मैं चुप हो गया उनको बोलवाया आए थे तो मैं क्या थोड़ा बोलो दोनों आए थे बैंगलुरु से जो स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान नागेंद्र वहां का है मुख्य जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है माँ योग शिरोमणि वो भी आए थे हाँ वो आगे जो योग इंटरनेशनल में किया था ना रामदेव और नागेंद्र ये उनके द्वारा ही योग किया था वो नागेंद्र यहाँ आए थे उनके पंचस्तरी हिराक जयंती सेवेंटी फाइव कम्प्लीट हुआ कुछ दर्शन के लिए आए थे ओम पूर्ण मद पूर्ण मिदम पूर्णाथ पूर्ण वशिष्य ओम शांति शांति शांति शंकरं शंकर शंकरचार्य के बारायण सूत्रवास्यन्द भगवरो गुररात्मे मूर्ति वेद विभागिने व्योम दक्षिणा मूर्त नमः ओम शांति शांति शांति ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओम हरे ओम हरे, ओम हरे।, ओम हरे ज्य महाराज जी के पुणित श्री चरण वेदन व प्रणाम करते हुए साल का आखिरी दिवस 2017 का बहुत ही सुंदर इससे प्रातः एवं सायं प्रवचन आज सायं भी हमें यह पुणित लाभ मिलेगा साढ़े पांच से साढ़े सात पूज्य महाराज जी के साय प्रवचन की पूर्णाहुति होगी हो इसके साथ साथ यह श्रीमद भगवद गीता जो 9 तारीख से हम बराबर सुन रहे हैं उसकी भी पूर्णाहति सायम होगी महाराज जी ने कई सुंदर बातें बताई अगर जीवन में हम दृष्टि करें तो महाराज जी ने कहा कि भई एक कदम जब भी हम आगे बढ़ने के लिए उठाते हैं तो एक कदम पीछे का छोड़ना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है यह जीवन का क्रम है हम आगे तो बढ़ते हैं जब दोनों पैर हम जमीन पे रखते हैं तो स्थिर होने की कोशिश करते हैं महाराज जी जब स्थिर हम होते हैं तो कैसी कई ऐसी विचित्र घटनाएं हमारे बीच में आती है हमारे जीवन तो जो पांव डगमगाने लगते हैं ईश्वर की अनुभूति हम प्रेमपुरी आश्रम में बराबर करते हैं प्रार्थना करते हैं सहायम करते हैं सुबह योगा से लेकर सहाय प्रवचन में हर जगह हम ईश्वर के अनुभूति करते हैं मंदिर में जाते हैं तो करते हैं कैलाश में जाएंगे तो मुझे महाराज जी के साथ बैठकर अलौकिक अनुभूति होती है कुछ तो ऐसी दृष्टि रखो कि हमें भी पता चले कि किस रिश से यह पूरी रचना का तो है और वही पूज्य महाराज जी की पुण्यतवाणी में हमें प्राप्त हो रहा है पूज्य महाराज जी को आप सबकी तरफ से धन्यवाद प्रणाम करते हुए